पूर्णमेदर्णमुद्यूर्ण पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शा शाति शाति बाय नए प्रवेशम् अल्पीन वाचकल्रुतेन संक्षिप्त युक्त तर्क प्रकाशतेषा तयाकते देखो भाई तर्क भाषा नाम के ग्रंथ मुख्य रूप न्याय दर्शन का मूलभूत प्रकरण ग्रंथ है यद्यपि कहा है काणाद पाणनीय चर्वशास्त्रोपकार काणादम पाणनीय चणाद महर्षि का वैशेषिक दर्शन और पाणिनि का व्याकरण सर्वशास्त्र ये दो ऐसा चीजें समस्त शास्त्रों को उपकारक अन्य किसी भी शास्त्र पढ़ना है समझना है ठीक से तो वैशेषिक दर्शन का ज्ञान और व्याकरण का ज्ञान बहुत जरूरी है ये बहुत प्राचीन श्लोक का है तो इस जमाने में न्याय दर्शन थी नहीं जबकि ये, ये श्लोक जो बता न्याय दर्शन थी नहीं वेदांत मीमांसा दर्शन था और मीमांसा दर्शन और वेदांत ना वो भी पहले दो हिस्से में था ये नाम भी नहीं था पहले एक उत्तर मीमांसा खाता पता एक पूर्व मीमांसा इन उत्तर मीमांसा के ने वेदांत नाम रख दिया तभी सुख केवल मीमांसा कहने लगे पूर्व मीमांसा को प्राचीन दोनों दर्शन यदि है तो वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन उसके बाद यदि प्रकट हुआ क्योंकि उसमें दोनों में क्या है वेदांत दर्शन में तो प्रमेय पदार्थ प्रधान प्रमे है पूरा ही है ब्रह्मचिंतन है और मीमांसा में धर्म प्रधान है यागा कर्म का उपासना का उनमें अंगांगी भाव कौन तो से अंग कहा कैसे पूरे होते क्या कमियां वहां विधि विधान सबको तो पूर्ण कर दिया और मीमांसा दर्शन का नाम था पहले न्याय साहस्री क्योंकि लगभग एक हजार अधिकरण और प्रत्येक अधिकार से न्याय बनाया उन्होंने नियमावली बनी नियम बन जाते हर अधिकार विचार में निचोड़ देते थे इस अधिकारण ये निचोड़ है इसके अंदर नियम बन गया, और लोक में भी काम आता था आज भी बहुत सारे नियमों को हम प्रयोग कर रहे हैं जो शास्त्र सिद्ध न्याय इस दर्शन का नाम था न्याय शास्त्री अच्छा पहले जमानों में न्याय सबसे मीमांसा दर्शन को ही लिया जाता था ये न्याय दर्शन थी नहीं फिर बहुत बाद में क्या हुआ उन्होंने धर्म लिया और ब्रह्म लिया लेकिन जगत का चिंतन करने के लिए इन तत्वों का पंचभूत इनके तत्वों का विचार करने वाला कोई ऐसा ग्रंथ तर्क प्रधान ग्रंथ नहीं दिखा तब कर्णाय महर्षि पहला हुए जो वैशेक दर्शन का निर्माण किया इस, इस वैशेषिक दर्शन का नाम पहले क्या था आनवीक्षी दर्शन आनवीक्षी प्रदीप सर्व विद्याम उपाय सर्व कर्माण आश्रय सर्वधर्माण शाश्वत दान वीक्षिकी मता भाष्यकार वा हैं प्रदीप सर्व विद्याम वैशेषिक दर्शन सकल विद्याओं के लिए प्रदीप के समन प्रकाश सकल कर्मों को उपाय उपाय सर्व और आश्रय सर्वधर्मा सकल धर्मों का आश्रय है यही से तर्क लेकर के धर्म वाले भी प्रयोग करते हैं। सबका आश्रय इसीलिए बन गया कर्मों का साधन भी यह है धर्म का आश्रय भी यह है सकल विद्याओं को जो दीप के समान प्रकाशित भी है इसमें शाश्वत आलिश की मत इसीलिए इसको एक सर्वश्रेष्ठ नित्य अनविक्ष की सिद्धांत बना गया है आंवीक्ष की क्यों करते? है? पहले इसलिए बोल रहे हैं कि वैशे दर्शन से न्याय दर्शन आया हुआ है इसे भी भूमिका बांध रहे इसका नाम से क्यों पड़ा प्रत्यक्ष आगम आश्रित अनुमान या सा अनवीक्षा प्रत्यक्ष और आगम दोनों को आश्रित करके जनुल अनुम का नाम अन्वीक्षा है प्रत्यक्ष आगमानश्रित अनु या सा अन्वीक्षा अथवागमान प्रत्यक्ष आगम्या अनुक्षण दोबारा उस पर चिंतन करना विचारणा करना इसका नाम अन्वीक्षा है अनु अनुक्षा अनवीक्षा तया प्रवर्त आनवी की तया प्रवर्त्या विद्या, विद्या न्याय विद्या न्याय शास्त्र विद्य तया वो तो अन्वीक्षा हो गया अन्वीक्षा के सहायता से जो प्रवर्त होने वाली दर्शन विद्या है उसका नाम आनवीक्ष विद्या हो जाती है न्याय शास्त्र कहते हैं उसको न्याय विद्या भी कहते हैं में क्या है मुख्य रूप है ना न्यायदर्शनी के प्रमेय पदार्थ सोलह प्रमे पदार्थ कर मिला और तर्क संघ में वैशेषिक के सात पदार्थ को रखा ये अंतर दोनों वो सात प्रमेय को प्रधान प्रधानता दिया और इन्होंने सोलह पदार्थ की प्रधानता कर दी इसलिए इसको न्यायदर्शनी प्रक्रिया ग्रंथ कह देते हम लोग और वहां वैश्विक दर्शन प्रक्रिया केवल होता दो ही प्रमाण होना चाहिए, चार होना चाहिए। हो भी हो गया। यहाँ पर भी इन्होंने भी क्या कर दिया दो ही नहीं रखा यहाँ पर भी इसलिए यहां वैशिष्टिक मतों को भी ले जाएगा वैश्विक भी चर्चा कर रहे हैं मिश्रित ग्रंथ है वो भी मिश्रित है हाँ। ये भी मिश्रित है लेकिन वहां सब पदार्थ प्रदान होने से वैशिष्टिक प्राधान्यता हो गया और यहां शो पदार्थ प्रदान होने से न्याय प्रदान हो गया है दोनों में अल्प मात्रा में इसमें भी मिश्रण कर दिया गया उसमें प्रमाण अर्थ परीक्षण न्याय प्रमाणों के द्वारा अर्थ परीक्षण करने का नाम ही न्याय होता है और सामान्य रूप में दर्शन शास्त्रों का देखेंगे अपने आस्तिक दर्शनों की बात बता रहा हूं अविभाग कर सकते हैं स्पष्ट रूप से कुछ दर्शन तर्क प्रधान है कुछ दर्शन विचार प्रधान है कि वस्तु तत्व के स्वरूप का निर्णय करने के लिए दो दृष्टि हम अपना सकते हैं एक तो विचार दृष्टि और दूसरी तर्क दृष्टि विचार दृष्टि क्या होता है उन वाक्यों के पौरवा परिचिंतन करेंगे और एक निर्णय में आ जाएंगे जैसे वेदांत में क्या होता है मीमांसा दर्शन में क्या है पौरवा परिचिंतन कर्मकांड का सारा और उसके अनुसार उन्होंने के भाव प्रकृति प्रकरण सब निर्णय ले लिया और उन्हीं वाक्यों और विचार और से विचार करके निर्णय दे दिया वेदांत और मीमांसा मुख्य रूप विचार दृष्टि है ठीक है और सांख्य न्याय वैशेषिक ये तीनों के तीनों मुख्य रूप में तर्क दृष्टि से और योग दर्शन दोनों का मिश्रण हो गया योग दर्शन सांख्य मत का जितना हिस्सा ले रहा है उतने में क्या है वो तर्क प्रदान हो गया और साधना के स्वयं जहां कदम कर रहा है पौपरि से वो विचार दृष्टि प्रदान हो गया योग दर्शन में विचार दृष्टि तर्क दृष्टि दोनों समन है और सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूरा तर्क दृष्टि प्रधान मीमांसा और दर्शन में और वेदांत दर्शन में तो विचार दृष्टि फर्क समझ रखना ताकि आप पर आपको समझ में आता है ना यहाँ पर भी प्रमित विषय क्रियंते यदि तर्क षोड़श पदार्थ कहेंगे आप सब कह दिया गया तर्क का सब तर्क प्रदान यहां पर है उनके पहले नाम था न्याय साहस्री न्याय ग्रंथ तो था वो उन्हीं न्यायों को लेकर उन्होंने अपने न्याय दर्शन बना लिया लेकिन मुख्य अन्य तरीके से बना लिया लेकिन इनकी जो दर्शन की विचार पद्धति जो छोड़ करके तर्क प्रधान कर दिया बाप के खिलाफ बेटा चल पड़ा बाप तो विचार प्रदान था बेटा तर्क प्रदान हो गया इसने क्या कहा ले लिया है इसे इसके दिमाग तर्क प्रदान हो गया मीमांसा दर्शन का आत्म छोकर के वैशेषिक दर्शन का दत्तक पुत्र हो जाने के कारण से बैदा हुआ यहां पला हुआ वहां इसलिए तर्क प्रदान हो गया न्याय दर्शन ऐसे इसके बारे में लोग परंपरा से सुनाते हैं दत्तक पुत्र कृतक पुत्र भी इसलिए कहा जाता है इस न्याय दर्शन को तो ग्यारहवीं शताब्दी में सप्त पदार्थ नाम का ग्रंथ जो शिवादित्य नाम का आचार्य ने लिखा उसे ज्ञापन होता है न्याय दर्शन शिव पूर्व दर्शन है वैसे दर्शन बहुत प्राचीन है सूत्र और न्याय सूत्र में विचार करके देखेंगे प्रक्रिया शैली वगैरह से मालूम होता है न्याय सूत्रों के अपेक्षा से वैश्विक सूत्र प्राचीन है पूर्वकालीन है और प्रणाली में भी आप देखेंगे न्याय दर्शन प्रमाण मीमांसा किया प्रमाणों पर ज्यादा विचार किया और वैशेषिक दर्शन पदार्थ मीमांसा किया है पदार्थों विचार विचार इसे उनके उपमान शब्द प्रमाण ऐसे प्रमाणों को अनुमान में अंतर्भाव कर देते वैसे ही। इन सब अलग रखते ही नहीं तर्क प्रदान है उनके के अनुमान से सब कुछ चला रहा है तो गौतम महर्षि ने भी मुख्य रूप में पदार्थों को प्रदान रखा है न्याय दर्शन में गौतम महर्षि ने अपने सूत्रों में प्रमाणों का लंबा चौड़ा कोई चर्चा नहीं किया इसलिए गौतमीय सूत्रों को देखते हैं तो वे पदार्थ प्रधान ही है लेकिन गंगेश उपाध्य जो बातें हुए जो चिंतामनी टीकाकार है बहुत ही भयंकर उन्होंने विस्तार करके प्रमाण विमान से इतना ज्यादा कर दिया अवच्छेद का अवच्छेद लगा करके इतना उसको गहन चिंतन किया है उसको पार करना बड़ा मुश्किल हो गया नए दर्शन सूत्रों को बड़े तो बड़ा सरल है योग सूत्र भी है कितना सरल है लेकिन भाषी पढ़ो तो बहुत मुश्किल हो जाता समझना वो गहरा है है वो अब आइए वैशेषिक और न्याय दर्शन में अंतर क्या क्या फर्क इन लोगों ने किया है परस्पर दोनों तर्क प्रदान होते हुए न्याय दर्शन में सोलह पदार्थ है वैशेषिक दर्शन में सात पदार्थ सात फर्क है साथ साथ ही फर्क है दोनों में पहला फर्क है सोलह मानता है वो सात प्रधान मानता है यह चार प्रमाण मानता है वो दो प्रमाण मानता है न्यायिक चार मानता है वैशेषिक दो मानता है न्यायिक प्रमाण प्रधान है वैशेषिक प्रमेय प्रधान विचार में प्रमाण भी मानसा न्याय में वैशेषिक प्रमेय प्रमेया न्याय दर्शन छह इंद्रियों का विषय को प्रत्यक्ष मानता है छह इंद्रियों का प्रत्यक्ष माना उल्पक्ष मानता है वैसे एक ही प्रत्यक्ष बाकी किसी भी इंद्रिय से प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष करता है प्रत्यक्ष मान नहीं मानते स्रोत से प्रत्यक्ष नहीं त्वचा से प्रत्यक्ष नहीं ग्राह से भी रसन इंद्र इन पंच लोग जो ज्ञाने उनमें भी चार से प्रत्यक्ष ही मानता ही मानता है एक ही चक्षु से प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं वैसे ये नहीं कह रहा हूं मैं ये प्रमाणों की गिनती तो बता दे दो है ये छह प्रत्यक्ष मानते हैं ना प्रत्यक्ष का भेद के वर्णन बात हो रही है यहाँ प्रत्यक्ष कितने प्रकार के न्याय दर्शन में छह कौन से कौन से हां चाक्षुष राशन है श्रावण प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष छ माना उन्होंने इन्हें केवल चाक्षुष प्रत्यक्ष एक एकमात्र चक्षुष ज्ञान को प्रत्यक्ष बाकी प्रसनेन्द्रिया जन ज्ञान को अनुमान सी ग्रहण करते हैं इनका सिद्धांत और संवाय समवा पदार्थ दोनों मानते हैं लेकिन संवाय पदार्थ को नया एक लोग प्रत्यक्ष मानते हैं ना संयुक्त से सत्य मानते हैं उसको लेकिन ये लोग प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं वैशेषिक अनुमे मानते हैं, नैया एक लोग संवाय का प्रत्यक्ष होता है मानते हैं और समवाय को अनुमे मानते हैं वैशे और पाक ने बारे में बताइए आपको पाक के बारे में तो को पता है एक लोग क्या है, लो है? पिटर पाकवादी वैशेषिक पिनू पाकवादी पिट मैने अवयवी में ही पाक पक जाना मानी घड़ा पूरा भट्टी मटा घड़ा ही पक गया और वो कहते हैं घड़ा नहीं पकता वो कहते हैं कि घड़ा टूट जाता है अवय हो जाता है परमाणु तक तो परमाण रंग रूप रसा बदल जाता है फिर उसे गणुका गट का निर्माण दोबारा भट्टी के अंदर हो जाता है चावल पकाया का मतलब क्या है आप चावल देखने में लग रहा है चावल पक रहा है आपको पता नहीं वास्तव में परमाणु परन्त तो टूट गया फिर परमाणु में भात की योग्य रूपस्पर्श आ जाएगा तंडुल का रूप स्पर्श खत्म बदल गया कहा परमाणु में ही बदलता है यह वैशेषिक मत है नया कद नहीं, नहीं। चावल जैसा वैसे ही रहकर उसी में बदलते जाता है उसको पिटर बने परतन अवैध भी पीलो बने अवय और अंतिम चीज है हेत्वाभाष में नहीं है कि लोग पांच हेत्वाभाष मानते हैं और वैशिष्य लोग तीन ही मानते हैं वेदांति के समान आदि त्रय या अंतिम त्रय को ही मानते हैं हेत्वाभाष ये सात चीजें हैं पदार्थ भेद प्रमाण में विचार में प्रत्यक्ष समवाय पाक और हित्वाभाष ये सात आइटम है सात वस्तुएं है जिन पर दोनों के मतभेद है श्रीमत मिश्र विरचिता तर्का तर्का केशव के द्वारा निर्मित है निर्मता है तर्क तर्क्य विषय क्रीय ते तर्का षोडशपदारे ते भाष्य अनया इति तर्कभाषा। उनको जिसके द्वारा कथन किया गया है उस ग्रंथ का नाम तर्कभाषा है षोड़श पदार्थों की प्रमाण आदि षोड़श पदार्थों की व्याख्या है। और कोई भी ग्रंथ हो आप जानते पहले भी कई बार बोल चुके हम लोग मंगलादिनी मंगल मध्यानि मंगलांता मंगला शास्त्राणी प्रदंते आयुष मत पुरुषाणी वीर मतपुरुषाणी चवंती नियम है महाभाष्यकार करने के पत महर्षि ने कहा है कि मंगलाचरण आदि में होना चाहिए मंगलाचरण मध्य में होना चाहिए मंगलाचरण अंत में होना चाहिए अदृष्टफल मोक्ष मिले न मिले लेकिन दृष्टि तो स्पष्ट है आयुष्मान हो जाओगे वीरिवान हो जाओगे ज्ञानवान हो जाओगे सब दृष्टिफल तो प्राप्त अवश्य होता ही है अतएव ऐसे शास्त्रों की प्रचलन विस्तार इसी तरह से हुआ है अनादिकाल से अतः इन्होंने भी मंगलाचरण किया और मंगलाचन में क्या होता है क्या होना चाहिए इस बात बारे में तो कुमारल भट्ट जो अपने वार्तिकों में लिखते स्पष्ट ही साफ कथे मंगल में क्या क्या होना चाहिए विषय प्रयोजन बिना मंगलम ग्रंथाद मंगलम नहीं वस्त ग्रंथ की आदमी इसकी बिना मंगलाचन को अनुशासित नहीं माना जाता है इसीलिए होना ही चाहिए मंगलाचरण तीनों तो ने दूसरे मंगलाचरण खरीदेंगे और अनुबंध चतुष्टय के बिना मंगलाचरण नहीं हो सकता अनुबंध चतुष्टय क्या है अनुबंध किसको कहते हैं प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषय तम सीधा सीधा को प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान आपकी प्रवृत्ति का प्रयोजक प्रेरक आपके हृदय में जो ज्ञान उस ज्ञान का जो विषय है उसी का नाम अनुबंध है आपके अंदर क्या ज्ञान है इधम मधिष्ट साधनम ये जो ग्रंथ है मेरे इष्ट मुक्ति का साधन है मत ये शब्द क्या करता है अधिकारी का बोध करता है ये आपके हृदय में है ना ये ज्ञान आपके अंदर है इधम मधिष्ट साधनम इस ज्ञान के अंदर देखो विषय क्या क्या है मत शब्द से अधिकारी मैं मेरा है ना मैं गया। हो गया अधिकारित्व का बोध हो गया इष्टम से क्या हो गया योजन मालूम हो गया आपके इष्ट क्या होता है जो आपका इष्ट है और साधन शब्द क्या बता रहा है विषय को बता रहा है इसलिए अधिकारी शब्द से और, और प्रयोजन तीन जब बोध हो गया संबंध तो आपसी संबंध है विषय विषय भाववादी संबंध है, है ना? प्रतिपादी प्रतिपाद दो संबंध है तो संबंध हो गया ये चार मिलकर के शास्त्र और इसको ग्रंथ इसलिए क्यों हम कह रहे हैं यह भी पराशर पुराण का श्लोक तो कई बार बोल चुके हम लोग इसको प्रकरण ग्रंथ क्यों कहते न्याय ग्रंथ न्याय दर्शन का इसलिए कहते हैं क्योंकि शास्त्रीय कदेश देश शास्त्र कार्यार स्थित आहु प्रकर नाम ग्रंथ भेदम विपस्थित पाराशर पुराण का अध्याय अट्ठाइस इक्कीसवा श्लोक है तो शास्त्री का देश संपूर्ण न्याय शास्त्र को पर नहीं बोला जा रहा है सारे सूत्रों का वर्णन यहाँ नहीं है उसके एक देश से संबद्ध मुख्य मुख्य हिस्सों को लेकर बताया जा रहा है का बारे में जांच जो जरूरी जरूरी बातें उठाकर बोला जा रहा है यहाँ लेकिन शास्त्र कार्यंत्र शास्त्र कार्य ज्ञा सत्व ज्ञान से मोक्ष वो तो पूरा पढ़ा ही नहीं पूरे शास्त्र ज्ञान से होता नहीं केवल प्रवेश मात्र प्राप्त हो रहा है अतिश्य मोक्ष रूपये फल तो मिलेगा नहीं अवान पर क्या मिलेगा उसका अधिकारी अब बन जाएंगे पूर्ण शास्त्र का पढ़ने की योग्य बन जाओगे सीधे सूत्रों को पढ़ो और महाभाष्य तो समझ में तो आने वाला ही नहीं सिर्फ प्रवेश के उसका मुख्य पदार्थों का समझ में आ गया आपको तब तो थोड़े बहुत पकड़ में आ जाए फिर उसकी भाषा भी आप पकड़ पढ़ सकेंगे अतिव शास्त्र कार्य अंतर्थित है शास्त्र प्रवेशी शास्त्र का मुख्य कार्य है मुक्ति और कार्यंतर क्या है प्रवेश मात्र उसकी यहां पर है ऐसे ग्रंथ को ग्रंथ ग्रंथते हैं वह प्रकरण स्पष्ट ही है अतिविध ग्रंथ को हमने प्रकरण न्याय दर्शन करके या अध्ययन करने आरंभ कर रहे हैं देखिए और इसे प्रयोजन बालोपी अधिकारी शुरू से कर रहे हैं बालोपी यो न्याय नवेश बाला तब जानते ही हैं अधित व्याकरण काव्य कोष अनधित न्याय शास्त्रो बाल व्याकरण काव्य कोश व्याकरण काव्य कोश इसको जो पढ़ा है और अनधित न्याय शास्त्रो बालक अजिस ने न्याय शास्त्र पढ़ा नहीं है वो तो बालक है वे कौन सा बालक लेना है कुत्ते का पिल्ला को लेना है या मनुष्य का पिल्ले को लेना है मनुष्य तो पिल्ले ही पैदा कर रहे हैं आजकल मनुष्य को ही लेना है क्यों मनुष्य किसको कहते हैं मनुष्य किसको कहते हैं कर्माणी सी व्य निरुक्त करने का है निरुक्त का बोलो कोष अध्य व्याकरण कोश कोश निरुक्त कोश है ना वेद का वेद के कोश निरुक्त में लिखा है ये मत्वा कर्मानी सी इति मनुष्य पूरा वेदों का मनन करके समझ करके कर्मों का सेवन करता है मैंने पालन करता है अनुष्ठान करता है उसका नाम मनुष्य है केवल खाता पीता सोता मनुष्य नहीं होता वो तो पशु है जो शास्त्रों का मनन करो समझो शास्त्र को और अपने आप को समझो मैं मनुष्य मनुष्यों तो किस कुल में पैदा हुआ ब्राह्मण क्षेत्र में सूत्र में से कौन सा निर्णय लो फिर कौन से आश्रम में हो ब्रह्मचारी ग्रस्त सन्यास उसके अनुसार शास्त्र में, में मेरे लिए क्या कर्तव्य कर्तव्य बताया है उस मनन करो फिर कर्तव्यों उनका पालन अकर्तव्यों उनका त्याग इसी का नाम ऐसे करने वाले का नाम ही मनुष्य है ऐसे ही मनुष्य का संतान जो व्याकरण आदि पढ़ा न्याय नहीं पढ़ा वो बालक है वही न्याय शास्त्र को पढ़ना चाह रहा है इसीलिए कि मतवा कर्मानी है ना मनन करना है वो बालक सोच रहा है मेरे मेरे मनुष्य का संतान हो मेरा कर्तव्य है मैं शास्त्रों में प्रवेश करूं शास्त्र को समझो कर्तव्य कर्तव्य का निर्णय लो और अपना जीवन में उसका इसलिए ये बालक यो न्याय नए प्रवेश न्याय दर्शन में प्रवेश को चाहता है लेकिन मेहनत तो नहीं करना चाहता अलस अल्पेन नुते न थोड़ा सा सुन के ही काम निकालना चाहता है थोड़ा सा ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं सुनना चाहता घबरा जाता है बुद्धि काम निकल के हमारा डाउन उन्हें बोलता हम पकड़ नहीं सकते ज्यादा हाई नहीं जाना और बिल्कुल से आम बात भी नहीं सुनना है आम बात दुनिया में सुनने को मिल रही आने की जरूरत क्या जब गुरुकुल में गया है लेकिन आलाशा कठोर परिश्रम पूर्वक शास्त्र को प्राप्त करने का सामर्थ्य रहित थोड़ा सा सुनने के द्वारा ही वो न्याय प्रवेश वाचती न्याय दर्शन प्रवेश चाहता है ऐसे व्यक्ति को संक्षिप्त युक्तन्वित तर्क भाषा तस्त आदर्श बालक के लिए ही मया ऐसा तर्क भाषा कृपा मेरे द्वारा तर्क भाषा प्रकाश मैंने प्रकाशित किया गया है विरचना की गई है कैसी है तर्क भाषा संक्षिप्त भी है और लेकिन संक्षिप्त का मतलब यह नहीं है यह कोई युक्ति नहीं है ऐसा मत समझो संक्षिप्त होता हुआ भी युक्तियवित तर्क भाषा युक्तियों से अन्वित तर्क भाषा ऐसे तर्कभाषा ग्रंथ को मया प्रकाशित ऐसा करना पड़ेगा मया ऐसा तर्क भाषा जो है केशव मिश्रनाथ पंडित के द्वारा यह तर्क भाषा ऐसे जो आलसी थोड़ा सुनकर के ही सब कुछ पाने की चेष्टा करने वाला ऐसे को हम इसी का विरचना किए हैं कि प्रयोजन इसलिए जो आकर्षण कर दिया मंदाती मंद घबराओ मत बच्चा तो हमारे पास है मेरे ग्रंथ को पकड़ो तेरा काम हो जाएगा इसलिए जानबूझ के बोल रहे अल्पे न श्रुति न अल इस शब्द प्रयोग कर रहे हैं तुमको ज्यादा लंबा समय लगाना की जरूरत नहीं थोड़े समय में काम चलेगा थोड़ा सुनना पड़ेगा ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं भंडारा करो, सो थोड़ी देर उठ के देख लो काम चल जाएगा जान के जो है आकर्षण करने के लिए होता है ना वैसे बच्चा जो है कड़वी दवाई खाता है तो माँ क्या करती है गुड़ दिखाती है लड्डू दिखाती है रे वो ही मिलेगा ये खाओ तो अब दवाई कड़वा पिलाना क्या करें ऐसे मानता नहीं है तो उसको लड्डू दिखा दिखा पिलाना पड़ता है वही से इन्होंने जान बुझ लड्डू जैसे दिखा दिया ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं अल सा एक लड्डू है अल्पेना एक दूसरा जब बादशाह बालोशाही समझो इन शब्दों के द्वारा आकर्षण कर रहे हो इसको पढ़ लोगे तुम अन्याय में जो तुम चारे हो उसे प्रवेश हो जाएगा इसे बालोपी ज्यादा व्यत्पन्न होने की जरूरत भी नहीं है अपी क ही नहीं इसलिए अपी का तात्पर्य है अधिक व्युत्पन्न होना अधिक तेज बुद्धि वाला होने की यहां कोई जरूरत नहीं है सामान्य बुद्धि वाला हो तो भी तुम ग्रहण कर सकते हो ये प्रयोजन है ना व्यक्ति का प्रयोजन यही होता है हमारा प्रयोजन सिद्ध हो लेकिन कैसे हो बिना खर्चे का सिद्ध हो प्रयोजन भी हो जाए नहीं बिना खर्चे का हो जाए हर आदमी ये सोचता है या कम से कम खर्चे में हो जाए ज्यादा दिमाग खर्चा ना करना पड़े कम दिमाग खर्चा करके काम चल जाए दिमाग हो तो खर्चा भी करे बेचारा क्या करे दिमाग हो तो खर्चा करने की बात सोच दिमाग ही नहीं है फिर भी पकड़ना चाह रहा है ऐसे के लिए बोल रहे बालो की इसलिए अभी चोट दिया इन्हों से दिमाग ना भी हो तो भी तुम चाहते हो पढ़ना तो पढ़ चाहते हो तुम्हारा प्रयोजन हमारे ग्रंथ से सिद्ध हो जाएगा ये सब शब्द उसके प्रयोजन क्या है न्याय नए प्रवेशम न्याय नये प्रवेशम शब्दावली प्रयोजन को ज्योतन करते हैं और अधिकारी के लिए सारा शब्द बालोपी अल्पेना, अलसह ये सारे शब्द क्या हैं अधिकारी और उसके विशेषणों को बता रहे हैं मंदाति दि मंद अधिकारी भी इस ग्रंथ का अधिकारी हो जाता है मंदाति मंद बुद्धि वाला भी इस ग्रंथ का अधिकारी होता है समझना और न्याय दर्शन मुख्य प्रयोजन हो गया विषय प्रश्न हो रहा स्पष्ट न्याय न्याय के सिद्धांत इसी में विषय भी प्रकट हो प्रवेश पाना प्रयोजन हो गया और ये विषय हो गए तो विषय हो गया अधिकारी हो गया है कि नहीं संबंध प्रतिपादित हाँ। ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादी न्याय दर्शन और प्रतिपादक ग्रंथ का परस्पर प्रतिपादित संबंध है जो आपको प्रयोजन करने वाला है इसलिए कहा है सिद्धार्थ सिद्धार्थम ज्ञात संबंधम श्रोतम श्रोता प्रवर्तते शास्त्रा तेन शास्त्राद्य संबंध सार्थी दर्शन सिद्धार्थ सिद्ध सिद्ध का मतलब क्या शास्त्रार्थ करके निर्णय दे दिया गया उसका नाम सिद्ध है प्राप्त कर लिया चमत्कार कर दे वो नाम सिद्ध नहीं है यहाँ पर सिद्धियों संुक्त सिद्ध, सिद्ध योग दर्शन नहीं है ना ये? सिद्ध का तात्पर्य है शास्त्रार्थ के द्वारा पौरवा पर विचार करके परीक्षा करके निर्णयित वस्तु का नाम सिद्ध पदार्थ सिद्धार्थम ज्ञात संबंधम और जिसका संबंध भी ज्ञात है श्रोतम श्रोता प्रवर्तते ऐसे पदार्थों को श्रोता सुनने के लिए प्रवृत्त होता है उसके साथ अपना संबंध ज्ञात होना चाहिए हाँ इन पदार्थों को जानने से मेरे को मुक्ति मिलेगा अपने आप को इन पदार्थ ज्ञान से संबंध जोड़ लिया ज्ञात संबंधम बिना संबंध ज्ञान हुए प्रवृत्त भी नहीं होगा श्रोता सुनने के लिए क्यों प्रवृत्त होगा कहीं कुछ हो रहा है तो आप कोई भाषण भी कर रहे हैं तो आप पूछेंगे ना यदि नहीं जानते क्या बोल रहे किस बात क्या हो रही है यहाँ पे वो तो कह नेता जी भाषण कर रहे हैं तो आपकी रुचि नहीं चल रहा है बोबक पकड़ते रहते आप चले जाओगे अव गएगा री वो नहीं था बोल रहा है अच्छा रे हमें पता ही नहीं था वो तो घुस जाएगा अंदर भीड़ में सुनेगा कान लगा कर भी तो हो। थैन होते उनके भी चेले होते घुस जाते सुनने के मरते बेचारे भूखे भूखे खड़े होके सुनते इसलिए श्रोता अपने संबंध को ज्ञात हुए भी प्रवृत्ति नहीं होगा सुनने के लिए तो संबंध से ज्ञात है तो प्रवृत्ति करता है सिद्धार्थम और ज्ञात संबंधम उसी में श्रोता श्रोत प्रवृत्ति तेनाली शास्त्र के आदि में संबंध सब प्रयोजन वक्तव्य संबंध और प्रयोजन अवश्य ही कहना चाहिए श्रोता का इस ग्रंथ के साथ क्या संबंध बन सकता है वो स्पष्ट होना चाहिए और श्रोता का संबंध सिद्धि होगा कि नहीं ये साधन है या नहीं इसके लिए उसका प्रयोजन को भी अवश्य प्रकट करना चाहिए मंगलाचरण में ये सारी चीज इन्होंने यहां किया है अतः ग्रंथ आप सबके श्रवण के योग्य सिद्ध हो गया अगर ग्रंथ आगे बढ़ाते हैं मंगलाचरण पर संक्षिप्त विचार हो जाता है ग्रंथ आरंभ कल से होगा